हाँ, पांच सूत्रों का विचार कर चुके हैं ग्यारहवे तक इसमें बताया गया है इस अधिकरण के सिद्धांत को इन पांच सूत्रों में सान ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ के विषय में संशय था कि अमानो पुरुष उत्तरायण मार्ग से जाने वाले उपासकों को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है स ये नान ब्रह्म गमय वाक्य का अर्थ है तो अमानो पुरुष के द्वारा उपासकों को परब्रह्म की प्राप्ति कराई जा रही है या अपर ब्रह्म की प्राप्ति कराई जा रही है संशय हुआ ब्रह्म पदार्थ परब्रह्म है या अपरब्रह्म है तो पूर्व पक्षी को तो बताया जाएगा पर ब्रह्म पदार्थ है ये पूर्व पक्ष है उसे बताएंगे बारहवें सूत्र से आगे सिद्धांत बताया वेदव्यास जी ने कार्यम बादरी उपपत्ते अस्य अश्य उपपत्ते इस सूत्र से कि यह स येना ब्रह्म गमयती वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ कार्य ब्रह्म है पर ब्रह्म नहीं क्योंकि इसमें गंतव्यत्व की उपपत्ति होती है गंतव्य वही होता है गतिपूर्वक प्राप्तव्य गंतव्य कहा जाता है वह गंता से भिन्न होता है देश से परिचि होता है कार्य ब्रह्म से भिन्न भी है और देश से परिचिन्न भी है इसलिए उसमें गति उपपत्ति यानी गंतव्यत्व की सिद्धि निश्चय हो सकता है और बहुवचन के द्वारा बताया गया अनेकत्व भेद को लेकर के कार्य ब्रह्म में संभव है लोक शब्द का प्रयोग भी संभव है वहाँ कार्य ब्रह्म में और आधिकरण अर्थक जो सप्तमी विभक्ति है ब्रह्म लोकेशु में वो भी संभव है ये सब बहुवचन के द्वारा अनेकत्व विशेषण और लोक शब्द से बताया गया भोग्यत्व और सप्तमी के द्वारा बताया गया आश्रय आश्रयी भाव ये सब उपपन्न होता है ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म करने पर विशेषी तत्वाच् इस सूत्र से कहा गया तो कहा फिर ऐसा है तो समन्वय अध्याय के द्वितीय अधिकरण में ब्रह्म पदार्थ का लक्षण बताते हुए व्यास जी ने समस्त कार्य के उत्पत्ति स्थिति लय का जो अधिकार कारण है उसे ब्रह्म कहा है कार्य मात्र के उत्पत्ति आदि का जो कारण वो ब्रह्म है और आप ब्रह्म शब्द का अर्थ यदि कार्य करोगे तो उसके साथ विरोध होगा जन्मादेश इस अधिकरण के साथ तो कहा कि सामिप्या तदवेपदेश तो यद्यपि ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ तो जगत कारण ही होता है लेकिन यहां सयेना ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ में जो गंतव्यवादी बताया गया है उसकी सिद्धि नहीं हो पा रही है ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ पर ब्रह्म लेने पर इसलिए परब्रह्म के वाचक ब्रह्म शब्द का मानना चाहिए लक्षणा से सामीप्य रूप लक्षण से उसके कार्य में प्रयोग हुआ कार्य का लक्षक है जैसे गंगा पद सामीप्य संबंध रूप लक्षणा से तट का बोधक होता है ऐसे स ये नम्ह स्वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द कार्य ब्रह्म का सामिप्य संबंध से लक्षक है और कारण का सामिप्य कार्य ब्रह्म में है भी वो प्रथम कार्य है और ये जो श्रुति ने कहा है अमृत अमृतत्व की प्राप्ति करके वह अपुनरावृत्ति को बताने वाले श्रुति वचन तथा तयर्धमायन अमृतत्व यह श्रुति वचन बता रहा है कि अर्थिरादि मार्ग से जाने वाले की अपुनरावृत्ति होती है और ब्रह्मलोक में पहुंचने वाले तो कार्य ब्रह्म को यदि प्राप्त करेंगे परब्रह्म को प्राप्त नहीं करेंगे तो कार्य ब्रह्म तो विनाशी है वो अमृत अमृतत्व की प्राप्ति कैसे मानी जाएगी उन श्रुति वचनों की क्या गति होगी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि वे क्रम मुक्ति के बोधक है अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले प्राप्त तो करते हैं कार्य ब्रह्म को ही हिरण्यगर्भ को ही और हिरण्यगर्भ से फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी की सौ वर्ष की आयु पूरी होने पर ब्रह्मा जी मुक्त होते हैं और उनके साथ जिनको जिनको अमृतत्व की प्राप्ति का हेतु हेतुभूत तो निर्विशेष ब्रह्मबोध हो गया है। वे वे भी ब्रह्मा जी के साथ निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। इसलिए अपुनरावृत्ति उनकी हो रही है वह क्रम मुक्ति रूपा है इसे कार्याद्यक्षेण सह अतः परम अभिधानात इसमें अभिधान शब्द का अर्थ है कि न स पुनरावर्तते इमम इमानम आवर्तम नावर्तन्ते तयोर्धमायन अमृतत्व ये इत्यादि श्रुति वचनों से जो अपुनरावृत्ति बताई जा रही है वह महाप्रलय के प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी के साथ उनकी मुक्ति बताई जा रही है इसलिए कोई उन श्रुति वचनों का विरोध नहीं होगा और श्रुति के द्वारा उक्त जो ये अर्थ है उसका समर्थन स्मृति भी कर रही है इसे कहते हुए ग्यारहवें सूत्र में पाद के अधिकरण के पंचम सूत्र में कहा गया स्मृतिश्च स्मृति है सह ते सर्वे ब्रह्मणा सहते प्र... सम्राप्ते प्रतिसंचरे पर प्रवशति परम पदम् तो वहाँ पर ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों में से जिन उपासकों को निर्विशेष ब्रह्मबोध हो गया उन्हें कृतात्मा कहा जाता है और ऐसे जितने भी हैं कृतात्मा वे सब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर ब्रह्मा जी के साथ परम पद शब्दित निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं ये स्मृति भी कर रही है इस प्रकार एक अर्चरादि मार्ग से जा करके अमानव पुरुष के अमानो द्वारा जो ब्रह्म प्राप्त कराया जा रहा है उपासकों को वह कार्य ब्रह्म ही है और उससे जो है अपुनरावृत्ति बोधक वचनों का कोई विरोध भी नहीं है यह सब बताया गया अब पूर्व पक्ष को बताने वाला जो सूत्र है अधिकरण का छठवां सूत्र पाद का बारवा सूत्र परम जयमिनी इत्यादि इसका अवतरण है भाष्य में कम इत्यादि से कम पुनः पूर्वपक्षम आशंक्य अयम सिद्धांत प्रतिष्ठापिता इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है एव सिंत उन्न निरस्तम पूर्वपक्ष आह कम इत्यादि न उसमें सब पुस्तक में निरस्तम ही है या निरस्यम है निरस्तम निरस्यम होता तो निरस्तम तो भूतकाल हो रहा है ना निराकरण किया गया निराकरण किया गया नहीं है निराकरण योग्य अभी तो पूर्व पक्ष को पूछा जा रहा है ना इसलिए निरस्यम ऐसे लगता है ये को त तो छपा दिया वो वैसा ही रख दिया लोगों ने सहसा हाँ तो निरस्यम ऐसा होना चाहिए जहां तक तो तेन निरस्यम तेनाम हाँ। हाँ। उससे निराकरण योग्य कौन से को ऐसा नहीं है ना इसलिए तेन यानी तेन सिद्धांत निरस्यम यानी निरासन योग्य पूरोपक्षम आह तो सिद्धांत जो बताया गया उससे निराकरण योग्य जो पूरोपक्ष पक्ष हैं उसे बताया जा रहा है कम इत्यादि से भस्कर भगवान के द्वारा और फिर सूत्र से सूत्रकार बताएंगे कम इत्यादि तो भाष्य है ना इसलिए सूत्रस्थ आह इस क्रियापद का कर्ता होंगे भगवान भाष्यकार आह कम इत्यादि वाक्य के रचयिता और भाष्य में जो आ रहा है स इदानिम सूत्र ही उसका कर्ता होगा भगवता व्यासेना ऐसा उपदर्शते क्रियापद है ना कर्मणी प्रयोग होने से तृतीयांत कर्ता होगा भगवता व्यासेना सूत्रकार सूत्रकार कैसे बता रहे तो सूत्र ही तीन सूत्रों से बता रहे हैं तो कम पुनः पूर्व पक्षम आशंक्य अयम सिद्धांत प्रतिष्ठापित तो किस पूर्वपक्ष की आशंका को मन में रख करके यह सिद्धांत व्यास जी ने बताया कार्यम बादरी रस्य गुपत्ति इत्यादि पांच सूत्रों से जो यह सिद्धांत बताया भगवान व्यास जी ने वह किस पूर्व पक्ष के पूर्व पक्ष को मन में रख करके ये सिद्धांत बता सिद्धांत तो होता है पूर्व पक्ष की अपेक्षा से तो व्यास जी के मन में कौन सा पूर्व पक्ष है जिससे विपरीत यह सिद्धांत पांच सूत्रों से पहले बता दिया है वह पूर्व पक्ष कौन है ये हो गई शंका पूर्वपक्ष की जिज्ञासा पूर्वपक्ष को जानने की इच्छा तो कहते हैं स इदानीम सूत्र उपदर्शते तो स यानी पूर्वपक्ष जिस पूर्वपक्ष को मन में रख करके व्यास जी ने इस अधिकरण के सिद्धांत को शुरू वाले पांच सूत्रों से बताया पूर्व पक्ष को अब अंतिम तीन सूत्रों से बताते हैं ये हाँ कह है। कर यानी इदानिम सोपक्ष इदानी तीन अंतिम तीन सूत्रों से ही उपदर्शते बताया जा रहा है व्यास जी के द्वारा तो इस सूत्र कारण है तो हां तो अब इस सूत्र का उच्चारण कर लें परम जयमिनर मुख्यवात परम जयमिनि मुख्य जय जय तो परम जयमिनी ही मुख्यवाद ऐसे तीन पद हैं तो जयमिनी जयमिनी आचार्य स येना ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्तो ब्रह्म पद का अर्थ परम परमें परम ब्रह्म है परब्रह्म है ऐसा मानते हैं मन्यते का अध्याय करिए तो आचार्यो जैमिनी स अर्थ मन्यते अर्थम मन्यते तो जैमिनी आचार्य मानते हैं कि स एना ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म है बादरी आचार्य का तो मानना था ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म है कार्यम बादरी और यहां परम जयमिनी आचार्य जयमिनी जी पर ब्रह्म मानते हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ आचार्य बादरी से पूछा गया पूछा गया कि आप ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म क्यों कर रहे हो पर ब्रह्म ही जो मुख्य अर्थ है वो क्यों नहीं ले रहे हैं तो कहा अस्य अश्य गतिपत्ते अगंतव्यत्व की सिद्धि कार्य ब्रह्म में होती है परब्रह्म में नहीं होती अब जयमिनी जी को पूछा जाएगा कि स एनान ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म क्यों है कार्य ब्रह्म क्यों नहीं है यह जयमिनी जी को पूछा जाएगा ना तो जयमिनी जी हेतु बताते हैं मुख्यत्वा तो तो कहा कि ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ शक्यार्थ पर ब्रह्म आ, परब्रह्म होता है इसलिए यदि हम ब्रह्म शब्द का पर अर्थ करते हैं तो मुख्यार्थ गृहित होता है और गौण मुख्य और मुख्य संप्रत्यय ऐसा एक नियम है इस न्याय का भी अनुग्रह प्राप्त होता है ये न्याय भी अनुग्रहीत हो जाता है यदि स ये नम्ह गमयती स्वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म ब्रह्म करते हैं तो ये मुख्यार्थ गृहित हो जाता है तो मुख्यार्थ पर ब्रह्म होने से ब्रह्म शब्द का परब्रह्म ही अर्थ करना उचित है ऐसा आचार्य जयमिनी जी का मानना है कार्य ब्रह्म तो मुख्यार्थ नहीं होगा लक्षणा करनी पड़ती इसलिए कहा सामिप्या तदव्यपदेश ये सिद्धांती को कहना पड़ा लक्षणा करनी पड़ी तो लक्षणा भी दोष माना जाता है शक्यार्थ को लेकर के वाक्यर्थ उपन्न होता हो यदि तो लक्षणा नहीं की जाती लक्षणा दोष है और दोष क्यों स्वीकार करें यदि निर्दोष पदार्थ को लेने से निर्दोष वाक्य अर्थ उत्पन्न हो रहा हो तो फिर पद में या वाक्य में लक्षणादि दोष स्वीकार करके पदार्थ नहीं लिया जाता वाक्य अर्थ नहीं लिया जाता तो हमारे मत में लक्षणा दोष नहीं होगा मुख्य अर्थ लिया जाएगा तो ये जी सूत्र का भाष्य देखिए जयमिनीस्तु आचार्य स येना ब्रह्म इत्यत्र परम एव ब्रह्म इति मनते आचार्य जयमिनी जी मानते हैं कि स एनान ब्रह्म गमयती इस वाक्य का अर्थ अमानव पुरुष अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले उपासकों को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है का अर्थ है परब्रह्म की प्राप्ति कराता कार्य ब्रह्म को प्राप्त कराता ऐसा नहीं परब्रह्म की प्राप्ति कराता ऐसा मानते हैं या ब्रह्म शब्द का अर्थ पर मानते है तो पूछा जा रहा है कुतो तो, ब्रह्म शब्द का पर अर्थ क्यों किया जा रहा है कार्य क्यों नहीं मान रहे हो यह प्रश्न जयमिनी जी के प्रति होगा ना उसका उत्तर जयमिनी जी दे रहे हैं सूत्र में अंतिम पद से मुख्यत्वात् इसकी व्याख्या की जा रही है परम ही ब्रह्म ब्रह्म शब्दस्य से मुख्यम आलंबनम गौनम अपरम तो पर यह ब्रह्म शब्द का मुख्य आलम्बन यानी अर्थ है शब्द का आ, आ, आ, आ, जो अर्थ होता है वह उस होता है शब्द का आलम्बन अर्थ को कहा जाता है आलम्बन शब्द का विषय आलम्बन यानी विषय तो शब्द का विषय क्या है उसका अर्थ शब्द प्रमाण है ना उसका विषय हो जाएगा आ, उसका अर्थ जिसका ज्ञान कराता है शब्द उसे कहा जाएगा उसका आलंबन विषय तो शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है इसलिए आलंबन शब्द का अर्थ है अर्थ तो ब्रह्म शब्द का आलम्बन यानी अर्थ मुख्य अर्थ और गौण अर्थ ऐसे दो हैं तो ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ तो परब्रह्म है और कार्य ब्रह्म अपर यानी कार्य ब्रह्म यह गौण अर्थ है मुख्य अर्थ नहीं है लक्षणा से जो अर्थ लिया जाता है उसे गौण अर्थ कहते हैं लक्षार्थ कहते हैं और शक्ति संबंध से जो अर्थ उपस्थित होता है उसे कहा जाता है मुख्य अर्थ। तो श्रुति में ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ बताया गया है जगत जन्मादि कारणत्व को ये तो वायु मानी भूता ये न जाता जीवंती यद प्रयंती अभि संविशंति तद विजिज्ञासस्व त्रह्म और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस ऋचा का व्याख्यान करते हुए ब्राह्मण ने भी तस्माद तस्मादात्मन आकाश संभूत ब्रह्म शब्द का व्याख्यान करते हुए ब्रह्म पदार्थ को बताते हुए आकाश आदि का कारण ब्रह्म करके कहा है ना वो उसका मुख्या अर्थ है ऐसे सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इसमें सत शब्द से ब्रह्म को लिया जा रहा और पदार्थ कौन है तो कहा कि तद बहुश्याम प्रजा तत्तेजो असृजत इत्यादि से बताया द्वितीय खंड से लेकर के आठवें खंड के अंतिम खंडिका के पूर्वार्ध तक ऐतदात्म्यम इद्यम सन्मूला सोम इमा सर्वा प्रजा सदातना सत्प्रतिष्ठा एतदात्म्यम इद्यम स आत्मा इसमें सन, सदातना सन्मूला सदातना इत्यादि से सत को बताया गया जगत का उत्पत्ति स्थिति लय कारण ओ सत है ना सत यानी ब्रह्म तो इस प्रकार श्रुति में कारण ब्रह्म जो कार्य की अपेक्षा पर है उसे ब्रह्म शब्द के मुख्य अर्थ के रूप से लिया जाता है और व्यास जी ने भी जन्मादिश से ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ जगत जन्मादि कारणत्व तो को ही बताया है जगत जन्मादि कारण ये ब्रह्म शब्द का मुख्य आलंबन है और कार्य लक्षणा से लिया जाएगा ये सामिप्या तदव्यपदेश स्वयं व्यास जी भी कह रहे हैं कि गौण अर्थ है कार्य ब्रह्म तो यही कह रहे हैं की व्याख्या करते हुए जयमिनी जी कि परम ही ब्रह्म ब्रह्म शब्द से मुख्यम आलंबनम यानी मुख्य अर्थ है और अपरम ब्रह्म ब्रह्म शब्द से गौणम आलंबनम ऐसे लगाना अपर ब्रह्म तो ब्रह्म शब्द का गौण आलम्बन यानी अर्थ है मुख्य अर्थ नहीं है और न्याय है गौण मुख्योश्च मुख्य सम्रत्यय वो न्याय बताया जा रहा है आगे तो गौण मुख मु, मुख्य गौण मुख संप्रत्यो बहती तो जो मुख्यार्थ और गौणार्थ है इनमें जो मुख्यार्थ होता है उसका ग्रहण किया जाता है उसका ग्रहण होता है संप्रत्यय ने ग्रहण तो प्रथम तो शक्यार्थ ही उपस्थित होता है मुख्यार्थ उपस्थित होता है अब मुख्यार्थ को लेने पर यदि वाक्य का तात्पर्य न निकलता हो तो उसको छोड़कर के फिर गौण गौण अर्थ लिया जाता है वो अलग बात तो मुख्य गौणयोश्च मुख्य सम्प्रत्यय भवती इसलिए हम स एनान ब्रह्म गमय ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म है ऐसा कहते हैं ये जयमिनी जी का कथन है पूर्व पक्ष का कथन है और भी हेतु बता रहे हैं एक तो मुख्यत्वात हेतु हुआ दूसरा हेतु बताया जा रहा है दर्शनाथ पूर्व पक्ष को बताने वाले इस अधिकरण के दूसरे सूत्र से अधिकरण का यद्यपि ये हो जाएगा सातवां सूत्र लेकिन पूर्व पक्ष का दूसरा और पाद का तेरावा दर्शना दर्शनाथ तो दर्शनाथ तो च ऐसे दो पद हैं परम जयमिनी इन दोनों पदों की अनुवृत्ति आएगी यानी जो पूर्व में प्रतिज्ञा बताई पूर्व पक्ष की वही रहेगी आचार्य जयमिनी जी मानते हैं स एनान ब्रह्मस्थ ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ परब्रह्म है।, है।, है यह जो प्रतिज्ञा है कहते हैं यह प्रतिज्ञा सिद्ध होती है इस हेतु से भी दर्शनाच्य जो मुख्यत्वाद एक हेतु बताया गया वो तो हेतु इस प्रतिज्ञा का साधक है ही है और भी एक हेतु है वो है कि दर्शनाथ च, तो दर्शनाथ का मतलब ये जो श्रुति है तयोर्धुमायन अमृतत्व येती इत्यादि श्रुति ये दोहर विद्या के प्रकरण में तो है ही है कठोपनिषद में भी है कठोपनिषद की अंतिम वली में सोलहवा जो मंत्र है यह नंबर दिया है कठोपनिषद का भी और छांदोग्य का भी दिया है ना? तो छादोग्य का 8वें अध्याय के छठवे खंड का छठवा मंत्र और कठोपनिषद के छठवी वल्ली का सोलावा मंत्र तयोर्धुमायन अमृतत्व एसमेंदोग है छठवाखंड छांदोग्य के अठवी अध्याय का दहर विद्या के प्रकरण कहा दहर विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या उपासना तो उपासना के प्रकरण मैंने अपर ब्रह्म विद्या के प्रकरण में आया हुआ वाक्य है छांदोग्य में और कठोपनिषद में तो एक ही प्रकरण है नचिकेता के ताके तीसरे प्रश्न का उत्तर जो यमराज जी ने देना प्रारंभ किया वहां से प्रकरण प्रारंभ होता है वो है एक प्रकार से अन्यत्र धर्मात ये नचिकेता का प्रश्न है वहाँ से ही प्रश्न उत्तर से तो नचिकेता का शुरू में तो प्रश्न था येय प्रेते विचिकित्सा मनुष्य तृतीय प्रश्न और उसी प्रश्न का परिष्कृत स्वरूप बताया गया है अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात धर्मात्धर्मात् अस्मात्ता कृता कृतात अन्य भूताच भव्याच्च यश्यसी तदव और ये प्रश्न है परब्रह्म ब्रह्म विषयक कहा कि यत्म तत्व तम पश्यसी यानी आप जानते हैं वो तो कैसे आत्मतत्व को आप जानते हैं जो अन्यत्र धर्मात् धर्म से विलक्षण है अन्यत्र अधर्मात, अधर्म से भी विलक्षण है यानी पुण्य पाप रूपी जो कर्म है उससे विलक्षण है अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र अधर्मात, अन्यत्र अस्मात्ताकृता कृताकृत क्रित से लेना है कार्य कारण को वह धर्माधर्म से भी विलक्षण है और कार्य कारण से भी विलक्षण है और जो काल त्रय परिचिन्न वस्तु है उससे भी विलक्षण है अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च भूत अतीत कालावच्छिन्न भव्य है भविष्य कालावच्छिन्न और वर्तमान को भी स से लीजिए इस प्रकार काल त्रय अवचिन्न जो वस्तु है ये सब अनात्मा है धर्मा धर्मा कार्य कारण और काला कालावच्छिन्न वो अनात्मा है और आत्म वस्तु इन सबसे विलक्षण है उसे आप जानते हैं तदवद उसे आप मुझे बताइए यहाँ से वो प्रकरण परब्रह्म का प्रारंभ हुआ और न जायते मृतते वा विपश्चित इत्यादि से निर्विकार चेतन का ही यानी परब्रह्म का ही यमराज्य ने कथन भी किया है इसलिए परब्रह्म विद्या के प्रकरण में भी श्रुति आई है तयोर्धमायन अमृतत्व ये जो दर्शन है लिंग है पक है और यह बताया कि तयोर्धमायन इसमें सुसुमना नाड़ी से मूर्धा का भेदन करते हुए अर्चिराधि मार्ग से जाकर के अमृतत्व को प्राप्त करता है अमृतत्व की प्राप्ति परब्रह्म की प्राप्ति होगी तो ये जो गतिपूर्वक अमृतत्व की प्राप्ति बता रहा है कठोपनिषद में आया हुआ वचन भी वह तो परब्रह्म विद्या के प्रकरण में आया हुआ वचन है इसलिए कहते हैं ये जो दर्शन यानी लिंग है ज्ञापक है गतिपूर्वक अमृत तत्व की प्राप्ति बताने वाला वचन यह है दर्शन यानी लिंग ज्ञापक इससे भी यह निश्चित होता है कि अमृत अमृतत्व की प्राप्ति जिस ब्रह्म को प्राप्त करने से मानी जा रही है वो ब्रह्म स एनान ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ है इस अभिप्राय से दर्शनाथ ये हेतु दिया है और स शब्द है मुख्यत्त हेतु का समुच्चाय इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का बता रहे हैं भाष्यकार भगवान तयोर्धुमायन अमृतत्वी स गतिपूर्वक अमृतत्व दर्शयती यह श्रुति गतिपूर्वक अमृतत्व की प्राप्ति बता रही है और अमृतत्व च परस्मिन ब्रह्म उपपद्यते न कार्ये <coughs> अमृतत्व का अर्थ है अविनाशित्व अमरण धर्मत्व अमरण धर्मत्व सिद्ध होता है निश्चित होता है पर ब्रह्म में कार्य ब्रह्म में नहीं हो सकता क्योंकि कार्य तो है तो उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा इसलिए कहते हैं विनाशित्वात कार्य कार्य तो विनाशी होता है तो जो विनाशी है उसे मुख्य अमृत नहीं कहा जा सकता अविनाशी नहीं कहा जा सकता और अमृत अमृतत्व की प्राप्ति गतिपूर्वक ये जो श्रुति बता रही है उससे वो अमृत अमृतत्व शब्द भी मुख्य अमृत अमृतत्व लेना होगा अमृत शब्द का अर्थ मुख्य अमृतत्व की प्राप्ति होती है और वो मुख्य अमृतत्व गतिपूर्वक प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ है कि परब्रह्म को प्राप्त कर रहा ये है। ये जयमिनी जी मानते हैं अब ये कार्य जो है विनाशी है इस अर्थ का ज्ञापक कोई वचन चाहिए ना श्रुति वचन ये तो विनाशीवात कार्यस्य। एक प्रकार से जयमिनी जी का पक्ष स्थापित करते समय भाष्यकार भगवान के मुख से निकला हुआ ये वाक्य है पूर्व पक्ष स्थापित करते समय यह पौरुष वच, पौरुषे वचन माना जाएगा पौरुषे वचन श्रुति समर्थित होता है तो प्रमाण होता है इसलिए श्रुति बता रहे हैं कार्य को विनाशी बताने वाली तो अथ यत्र तद अल्पम तम छांदोग्य के सातवें अध्याय में आई हुई जो श्रुति है भूमा के प्रकरण में तो यत्र यश्यती का मतलब भेद दर्शन जिस अवस्था में होता है वह अवस्था वो है भेद अवस्था वो कार्य रूपा है तद अल्पम अल्पमें त्रिपुटी अल्प है अल्प का मतलब परिचिन्न है कार्य रूप है भूमा है त्रिपुटी से रहित स्वरूप भूमा स्वरूप और अल्प स्वरूप है अन्य पश्चि यानी जहां पर दृष्टा, दर्शन दृश्य ये त्रिपुटी है वह अल्प हैं परिचिन्न हैं कार्य हैं और तन्मर्त्यम यद अल्पम तन्मर्थ्यम जो अल्प हैं वह मर्त्य यानी है विनाशी हैं तो कार्य अल्प हैं वह विनाशी हैं इसलिए कार्य से विनाशित्वात् जो कार्य में विनाशित्व बताया वह यदअल्पम तन्मर्त्यम इस श्रुति से निश्चित है प्रमाणित है इस अभिप्राय से कहा कि अथ यत्र यश्यति तदअलप तन्मर्थ्यम इति प्रवचना इस श्रुति वचन से निश्चित होता है और गतिपूर्वक अमृतत्व की प्राप्ति बताई जा रही है वह अमृतत्व होगा मुख्य ही और कठोपनिषद में पर ब्रह्म पर की प्राप्ति गति पूर्वक बताई गई है इसे आगे कहते हैं कि पर विषया गति ही कठवलषु कठ पठ्य कठोपनिषद में तयोर्धमायन अमृतत्व ये यह वाक्य कोई कार्य ब्रह्म विषयक नहीं है अपितु पर विषयक ही है क्योंकि वहाँ परब्रह्म का ही प्रकरण है अपर ब्रह्म की विद्या का प्रकरण नहीं है उपासना का प्रकरण नहीं है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि नहीं तत्र विद्यांतर अस्ति, अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र इति त्र विद्याधर्मात्ति पर तो तत्र याने कठोपनिषद में विद्याप्रक्रमो नस्ती उपासना का प्रकरण नहीं है इसलिए कैसे ज्ञात हुआ तो कहा अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात् इससे परब्रह्म का ही उपक्रम होने से परब्रह्म का प्रकर, प्रकरण है और ये जो तयर्धन अमृतत्व में एति यह श्रुति गतिपूर्वक अमृतत्व की प्राप्ति बता रही है वह अमृत परब्रह्म ही है निरपेक्ष अमृत है सापेक्ष अमृत नहीं थोड़ी सी टीका है इस सूत्र की उसे देखिए दहर विद्याम कठवल्लिस पर ब्रह्म प्रकरणे चयुर्धुमायन गतिर्दर्शिता दहर विद्या के प्रकरण में भी गति पूर्वक अमृत अमृतत्व की प्राप्ति बताई गई है और कठोपनिषद में परब्रह्म का प्रकरण जो है कठोपनिषद उसमें तयोमाण इस वाक्य से गतिपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है अमृतत्व की प्राप्ति वो अमृतत्व निरपेक्ष अमृतत्व मानना पड़ेगा निरपेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति का मतलब परब्रह्म की प्राप्ति निरपेक्ष अमृतत्व परब्रह्म ब्रह्म में ही उपपन्न होता है ये कहा था अब इस अधिकरण का जो अंतिम सूत्र है न च कार्य इत्यादि इसका अवतरण है टीका में इसे देखिए एवं अमृतत्व ब्रह्मश्रुतमृतत्विंगाभ्या प्रकरणाच पर विषया गति प्रति प्रजापते सभा वेष्म इति उपासक मरणका कार्यप्राकलुते न परम इति इति निरस्यति तो अभी तक सूत्र में दो हेतु तथा भाष्य में एक प्रकरणात्मक हेतु ऐसे कुल मिलकर के तीन हेतु पूर्व के साधक बताए गए इन तीन हेतुओं से पूर्व पक्ष स्थापित किया गया इस अभिप्राय से कहते हैं पहला हेतु तो है ब्रह्मश्रुति मुख्यत्वाद शब्द से कहा गया और अमृतत्व ये लिंग है दर्शनात् शब्द से बताया गया तो अमृतत्व अभ्याम ये दो तो सूत्र से बताए गए हुए और पर विषया गति कठवल्ली प्रकरण बताया गया भाष्य में नहीं तत्र विद्यांतर प्रक्रमो अस्ति इत्यादि वाक्य सब परब्रह्म के प्रकरण को बताता इसलिए कहते प्रकरणाच्य जो सूत्र में सूचित है भाष्य में उदघाटित है प्रकरण नाम का हेतु तीसरा इससे भी पर विषयागति यह वाक्य परब्रह्म की प्राप्ति उपासकों को कराता है अमानव पुरुष ये बता रहा है ऐसा पूर्व पक्ष का जो मत है इस वाक्यार्थ के विषय में वो बताया गया इसके लिए तीन हेतु बताए गए ब्रह्मश्रुति अमृतत्व लिंग और प्रकरण संप्रति तो अब जो है चौथा ये जो सूत्र आ रहा है तीसरा सूत्र पूर्व पक्ष को बताने वाला तीसरा सूत्र पाद का चौदहवा और अधिकरण का आठवा सूत्र किस लिए हैं तो कहते हैं पूर्व पक्ष के प्रति की ओर से जो एक शंका की जा रही है छांदोग्य के 8वें अध्याय के 14वें खंड के वाक्यस्थ आ, वाक्य को आधार बना करके शंका हो रही है उस शंका का निराकरण करने के लिए ये सूत्र है पूर्व पक्ष का ही पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांती शंका करेंगे शंका करने के लिए सिद्धांती आधार बनाएंगे छांदों की उपनिषद के एक वाक्य को और ये बताएंगे कि शरीर छोड़ते समय उपासक का संकल्प है कार्य ब्रह्म की प्राप्ति विषय को और कार्यब्रह्म की प्राप्ति विषयक संकल्प करके शरीर से निकल रहा है उपासक तो तत्क्रतु न्याय से वह कार्यब्रह्म को ही प्राप्त करेगा क्योंकि तो उसी को प्राप्त करने का संकल्प करके जा रहा है श्रुति के आधार पर यह निश्चित होता है इसलिए मानना चाहिए कि स्रह्म गमेती इसमें ये जो आतिवाहिक देवता हैं, वो उपासक ने जो निश्चित किया है जिसको प्राप्त करना है ये निश्चय करेगा उपासक और उसको वह प्राप्त कराने में सहायक बनेंगे आतिवाहिक अमानव पुरुष भी उपासक जिसका संकल्प करेगा उसकी प्राप्ति कराएगा और दूसरे जगह ले जाएगा तो वो ठीक सहायक तो नहीं माने गया माने जाएंगे नहीं, उपकारक तो नहीं माने जाएंगे सोचा कुछ थार पहुंचा दिया कहीं ये, ये तो फिर वो उपासक के संकल्प के अनुसार फल प्राप्ति कराने वाले नहीं होंगे ना इस प्रकार की शंका सिद्धांत की पूर्व पक्ष की ओर की जा रही है और इसका निराकरण सिद्धांत की इस शंका का करने के लिए पूर्वपक्षी सूत्र लिखता है न च कार्य प्रतिपत्ति अभिसंधि इसके लिए शंका बताई जा रही है कि संप्रति प्रजापते सभा वेशम प्राप्नुयामी उपासक मरण काले कार्य प्राप्ति संकल्प श्रुते ये प्रजापते सभा वेशम है मृत्यु के समय उपासक के संकल्प को बताने वाला वाक्य श्रुति वाक्य है यह श्रुति वाक्य क्या बता रहा है उपासक का किस प्रकार का संकल्प बता रहा है कि प्रजापति की जो सभा है एक वेश में यानी महल है और उस महल के अंदर सभा लगती है वो सभा क्या है वहां वेदांत जिज्ञासुओं की सभा होती है वेदांत गोष्ठी उस वेदांत गोष्ठी में मैं प्रवेश करूंगा यहां से जाता है उपासक तो मृत्यु के समय यह संकल्प करके जाता है संकल्प करता हुआ जा रहा है कि यहां की पढ़ाई हमारी अधूरी रह गई अब प्रजापति के गुरुकुल में मुझे विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेना है और उनका विद्यार्थी बनकर के वेदांत दर्शन का उनके यहां विद्यार्थी बनकर के वेदांत का अध्ययन करना है ऐसा वो संकल्प है उपासक का इसलिए उपासक मृत्यु के समय यह संकल्प करता है कि प्रजापते हे सभा वेशम प्राप्त तो प्रजापति की सभा वो वेदांत गोष्ठी जहां हो रही है उस महल में हम प्रवेश करें ऐसा संकल्प है उपासक का तो उपासक का ये जो मृत्यु के समय कार्य प्राप्ति वो महल में जाना और उनसे स्वाध्याय करना ये तो कार्य विषयक संकल्प है ना कार्य प्राप्ति विषयक संकल्प इस संकल्प को बताने वाली श्रुति के आधार पर मानना चाहिए कि प्रजापति यानी हिरण्यगर्भ उन्हीं की प्राप्ति ये अमानव पुरुष उपासकों को करा रहा है स ये नम्मा गमयती इस वाक्य में उसका ये अर्थ निकलना चाहिए इस श्रुति के आधार पर इसलिए न परम गंतव्यम इसलिए गतिपूर्वक प्राप्तव्य जो ब्रह्म है वो परब्रह्म नहीं है अभी तु कार्य ब्रह्म है क्योंकि उपासक का कार्य को प्राप्त कार्य की प्राप्ति विषय की संकल्प है इति शंकाम इस प्रकार की जो आशंका है पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति की कत इति शंकाम निरस्यति निरस्यति का करता है पूर्व पक्षी तो पूर्व पक्षी इस शंका का निराकरण कर रहे हैं अंतिम सूत्र से न च कार्य प्रतिपत्ति अभिसंधि इससे इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं